वाक्य का विजात चल रहा है ब्राह्मणों नंधव्य इत्यादि निषेध वाक्य का मुख्य अर्थ प्रतिषेध ही लेना चाहिए ये भाष्यकार का उपाय है यदि प्रतिषेधार्थ नहीं लेंगे तो नाम आदि के साथ संयुक्त जो निषेध नकार होता है उसका अर्थ पूर्ण प्रतिषेध में नहीं होता है यदि परुदास होता है वर्युदास अर्थ करने पर जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है स्वाभाविक प्रवृत्ति से होने वाले जो दोष है इसका निवारण नहीं हो पाएगा और अंधकरण शुद्धि नहीं हो पाएगी इसलिए वो प्रतिषेध ही करना चाहिए ये भागी कारण काज अयम स्वभाव ये तस्वीर संबंधी रहा अभाव बोध ये का नय का ये स्वभाव है उसका जो संबंधी है उसका भाव का बोध कराता तो है उस सम्बंधी जो अभाव बोध ठीक का देखिए न जो अर्थो दृष्ट सन औदासीन्यम पुरुष स्थापयती तो नए का अर्थ जब लगाते हैं तब वो औदासीन्य भाव स्वभावद होता है पहले जो स्थिति थी प्रवृत्ति के अभाव की स्थिति फिर आगे प्रवृत्त हुआ था उस प्रवृत्ति को बंद करने से फिर पूर्व स्थिति में आ जाएगा अपनी ही स्थिति में आ जाएगा अदो अनुष्ठेय अभावाद नियोग अनिष्ठम वाक्य नित्यर्थ था इसलिए ये नया अर्थ घटित जितने वाक्य हैं, इसमें अनुष्ठेय का अभाव होने से वहां नियोग मानना ठीक नहीं होगा यदि ये अनुष्ठेय ये नहीं रहता हुआ अभी नियोग मानेंगे तो नियोग का अर्थ परिच्छन्न हो जाएगा नियोग का अर्थ संकुचित हो जाएगा ये इष्ट नहीं है इसलिए जहां अनुष्ठेय अभाव है वहां नियोगार्थ नहीं मानना चाहिए देखा अब यद्वा करके दूसरी व्याख्या करते यद्वा न निषेधवाक्ये प्रकृत्यर्थ नबंध संबंधः अपितु तो प्रत्यार्थे अब जो है कोई भी संबंध मानेंगे यहां पद को लेकर अभी विचार करना है अभी न हंतव्य इत्यादि में हंतव्य के साथ विचार किया अब उसके अंदर जो धादु और प्रत्यय है उसको लेकर विचार करेगी कि निशेद वाक्ये, निशेद वाक्ये न निषेध वाक्य निषेध वाक्य में प्रकृति अर्थ है न प्रकृति के साथ नये का संबंध नहीं प्रकृति यहां धाधु को प्रकृति माना है धातु के साथ संबंध नहीं तो जैसे एजेगा में यदि धातु है और ता वहां प्रत्यय तो ऐसे दो विभाग करके वहां प्रकृति और प्रत्यय के जो व्याकरण में अलग अलग रखते हैं तो इसी प्रकार अर्थ करने पर पहले प्रत्येक के प्रकृति अर्थ से ना नया संबंध है न प्रकृति अर्थ के साथ नए का संबंध नहीं होगा पर्युदात स विज्ञे य उत्तर, उत्तर पदेन नंच प्रसज्य प्रतिषेधोय क्रियया सह ऐसा कहा गया है कि जहां पद के साथ नये का संबंध होगा यानी प्रत्यय के साथ होगा वहां पर्युदास्मान और प्रसज्य प्रतिषेध वो होगा जहां क्रिया के साथ नये का संबंध होगा ऐसा भी कहा ये व्याकरण का विषय है उसको लेके करना चाहते हैं, ये दोनों को पद मानते हैं ये पूर्व मीमांस नया एक आदि ये प्रत्यय है और प्रकृति है दोनों को पद मान के चलते हैं इसीलिए इस प्रकार का अर्थ है अभी तो प्रत्यय अर्थ न प्रत्यय का जो अर्थ है उसके साथ नए का योग ताधान्या प्रकृति अर्थ से अन्य उपसर्जन क्यों ऐसा करना चाहिए क्योंकि उसी को प्राधान्य माना है यदि प्रत्यय के साथ नए का योग करेंगे तो उसको प्राधान्य मानेंगे प्राधान्य मानने से प्रकृति अर्थ उसी के साथ संबंध करके अर्थ करता है यही धादु स्वयं में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ नहीं करता है वो जब बिजली में प्रत्यय के साथ मिलेगा तब वहां वो ल स्थान में आया हुआ जो बिजली का है विजली को लेकर के वहां विधि अर्थक मान लिया जाता है तो उसमें वो मुख्य अर्थ आ जाएगा प्रत्येक का ही वहां मुख्य अर्थ होता है तो याद करना चाहिए ये भाव हो जाता है इसीलिए कहते हैं कि तस्य प्राधान्या को प्रत्ययार्थ वहां प्रधान हो जाता है विधि आदि में ऐसा होने से प्रकृति अर्थ अन्य उपर के लगता है प्रकृति अर्थ अन्य के साथ मिलकर के अर्थ करता है ये क्या करना चाहिए ये बाद में करना चाहिए क्या करना चाहिए क्योंकि आख्यात सामान्य महा पहले काम करता है उसके बाद में लिंग काम करता है तो पहले समझना है उसी अर्थ में वो काम करेगा अद हनन से यदि इष्टोपाव प्रवर्तकम तदेव प्रत्ययन अनूद नजा निषिध्यते ब्रह्म हननम इष्टोपायो न यही बात यहाँ भी हो रहा है। यहाँ उसी दृष्टि से प्रत्यय और प्रकृति के अर्थ में नया घटित करने पर हनन से यदिष्ट वो जो व्यक्ति ब्राह्मण को मारने जा रहा था हत्यारा वो क्या सोच रहा था इसको मारने से मुझे कुछ इष्ट फल होगा उससे धन आदि प्राप्त होंगे या द्वेश की निवृत्ति होगी जो भी होगा इष्ट तो होगा ऐसा मान के प्रवृत्त हो रहा था तो हानन से यदि इष्ट उपायत्व इष्ट उपायत्व रूप से उसको समझा दो। अब उसी से वो प्रवृत्ति प्रवृति हो गई क्योंकि पहले हमने कहा चार विभाग है प्रवृत्ति करने के लिए क्या क्या है <coughs> इष्ट साधनत्व कृषि साध्य बलवत अनिष्ट असंयोगित्व और उपादान प्रत्यक्षत्व ये चार है हाँ इसको सब रटके याद रखना है तब ये समझ में आया नहीं तो कभी कहीं से समझ में आए कि इष्टोपाय मान के प्रवृत्त हो रहा था कि मुझे उससे कुछ फायदा होगा वो अनुकूल है ऐसा मान के जो प्रवृत्त हो रहा था उसको तदेव प्रत्यय नो इष्ट उपाय को जो मान के चल रहा था उसी को प्रते को प्रत्येक के द्वारा स्वीकार करके नया निषिध्य दे नल के द्वारा निषेध किया जाता है ब्रह्म हननम इष्टोपायो नाई क्या निषेध करते हैं कि ब्रह्मा हनन है ब्राह्मण को हनन करना इष्ट का उपाय नहीं है इससे पाप होगा ब्रह्माध्या पाप होगा ऐसा वो कहना चाहते इष्ट उपायत्व तो का निषेध हो गया अब यहां पूर्ण रूप से निषेध है जब इष्ट उपाय निषेध होता है तो फिर आगे प्रवृत्ति नहीं होती, कृदी तो साध्या आदि की आवश्यकता नहीं होती है आगे प्रवृत्ति नहीं होता इष्ट उपाय नहीं है तो बहुत बड़ा अनिष्ट का उपाय है ऐसा मान के तथा अच्छा औदासीन पुरुष थी में पुरुषा हाँ उस स्थिति में वो पुरुष जो प्रवृत्त हो रहा था वो अवदासीन भाव में वापस पहुंच जाता है तो इस प्रकार से भी इसका अर्थ कर सकते हैं तो दोनों प्रकार से बताया <coughs> दोनों प्रकार से अवदासन भाव में आ जाएगा यदि प्रत्यय को लेके चलते हैं तब भी आगा आ जाएगा और प्रगति अर्थ को लेकर चलने से तब भी आ जाएगा ये दोनों दिखाए तदा अभावी हाँ अभाव, अभाव इत्यादि से कहा जो अभाव ही बोधन कराता है उसका प्रतिषेध ही करता है कहा प्रत्यर्थेन नजह संबंधे कथम प्रकृत्यर्थ से हनन क्रियाया निवृत्ति अब यहां पूर्व पक्षी प्रश्न कर सकता है इसी को लेकर आपने जो हनन क्रिया का जो निषेध किया प्रत्ययार्थ के साथ जोड़ के किया जैसा हंतव्य में तव्य प्रत्यय प्रत्यय के साथ जोड़ के उसका अर्थ किया तो प्रत्ययार्थ है ना नज संबंध प्रत्ययार्थ के साथ नए का संबंध होता और वो संबंध होने पर उसके द्वारा प्रकृति अर्थ से हनन क्रिया यहाँ निवृत्ति कदम उसके द्वारा हनन क्रिया की निवृति कैसे होगी क्योंकि क्रिया अलग है प्रत्यय अलग है क्रिया तो धादु के द्वारा है और प्रत्यय तो अलग है इसमें प्रत्येक के साथ नए का योग करने से हालांकि क्रिया की निवृत्ति कैसे होगी तो उसने कहा सा क्रिया ये कहा वो तो क्रिया ही है क्रिया भी बिना नहीं होती प्रत्यर्थयुक्त उपाय निषेधे प्रकृत्यर्थ स्वयमे निवर्त निवर्तते अब प्रत्यय स्वयं प्रवृत्त नहीं होता है प्रत्यय जो है प्रकृति के साथ मिलकर के ही प्रवृत्त होता है प्रत्यय बरस इत्यादि सूत्र आया है प्रकृति के साथ मिलकर के प्रत्यय प्रवृत्त होता है केवल प्रत्यय से बी कोई कार्य नहीं होता है इसीलिए प्रकृति अर्थ का इष्ट उपायदा निषेध प्रकृति अर्थ का प्रत्यय अर्थ में इष्ट उपायदा का निषेध करने पर वो जो प्राप्त करने जा रहा था वो ठीक नहीं है ऐसा करके निषेध करने पर पाप है ऐसा निषेध करने पर स्वयमेव निवर्त है जो प्रकृति अर्थ में करने जा रहा था वो निवृत्त हो जाता ऐसा भोजनम मत करो बोला तो मत करो बोलने से उसी से स्वयं में भी निवृत्त होता है आपाद दो हितोपाय प्रवृत्त वो व्यक्ति कैसे प्रवृत्त हुआ था कि आपातः ऊपर ऊपर से उन्होंने सोचा बिना विचारे वो हितोपाय मान करके प्रवृत्त हुआ था ऐसे प्रवृत्त हुआ जो व्यक्ति का तुम अधिकतर अनर्थ हेतुत्व बुद्ध प्रत्यय प्रवृत्ति करता अयोगादित्यर्थ वो प्रवृत्त हुआ था वो हिद मान करके किन्तु बाद में मालूम हो गया ये हित नहीं है बहुत बड़ा अहित तो हो जाएगा बलवद अनिष्टा असमयोगित तो नहीं बलवद अनिष्ट संयोगित तो है इसमें ऐसे मालूम हो जाएगा तो तुरंत उससे निवृत्त होता है अधिकतर अनर्थ ये दुत अनर्थ हो जाएगा ये बुद्धि होने पर प्रवृत्ति अयोगा दर्था प्रवृति का संबंध नहीं रहेगा प्रवृति से निवृत्ति चले जाएगा वो अपने आप निवृत्त हो जाएगी इसलिए प्रत्यय अर्थ का निषेध होने पर भी प्रगति अर्थ का निषेध हो जाता है इसमें कोई दोष नहीं है यहां साधु अर्थ को प्रगति अर्थ समझ रहे हैं और उसमें जो प्रत्यय लगा हुआ उसको प्रत्ययार्थ समझ रहे हैं तो उसमें नए का संबंध करने की बात कर तो दोनों में अलग अलग प्रयोजन है तो जिसका भी ये हो होगा किंतु अंध तो गत्यय में लगाने पर भी वो निषेध हो जाएगा और में लगाने पर भी हो जाएगा इस, इत्थम सिथार्थ, इस प्रकार वाक्य का सही अर्थ समझा करके वो सिद्धार्थ उसी से जो तात्पर्य प्राप्त हुआ उसका उपसंहार करते हैं तस् प्रसक्तियावृत्त औदासीनमेव ब्राह्मणों नंतव्य इत्यादि प्रतिषेधाथ मन्यामहे इसलिए हम तो यही मानते हैं प्रसक्त क्रिया की जो निवृत्ति है निवृत्ति से औदासी भाव में बैठ जाना यही ब्राह्मणों नंतव्य इत्यादि का प्रतिषेधा मानते हैं हम मानते हैं ऐसा बोला मन भावा अभाव कृति अभाव तदा विनाभूत तस्माद का है भावार्थ अभावे भावार्थ का अभाव होने पर यानी धातु अर्थ का निषेध कर दिया अब हनन क्रिया का निषेध किया तो हनन अभी नहीं होगा तो भावार्थ का निषेध होने पर कृति अभाव अब वो प्रयत्न नहीं होगा हनन क्रिया का निषेध करने से हनन के लिए जो प्रयत्न हो रहा था वो प्रयत्न अभी नहीं होगा कृतिमन प्रयत्न प्रयत्न नहीं होने से तद अविनाभूत कार्य अभाव तो प्रयत्न के बिना नहीं होने वाला जो कार्य होता है उसका अभाव हो जाएगा क्योंकि प्रेकर... कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा प्रयत्न नहीं है तो आगे कार्य सिद्ध नहीं होगा इसीलिए तथा विनाभूत कार्य अभाव हो जाएगा अपने आप हनन क्रिया का अभाव हो जाएगा यही तत्शब्द का अर्थ है कहा तत्शब्द में ना तस्मादू तत् शब्द है उसका अर्थ है प्रकृति अर्थ से हननादेष्ट उपाय भ्रांति प्राप्त प्रत्ययन अनुद्ध यहां करते कैसे है कि प्रकृति अर्थस्य से हनन आते प्रगृति का जो अर्थ है हनना आते हनन ये हन से हनना आता है तो वो ये अर्थ है हनन क्रिया अर्थ है मारना उसका अर्थ है ये प्रकृति अर्थ है उसका इष्ट उपाय हनन क्रिया को इष्ट उपाय मानना इष्ट का उपाय है मेरे लिए इष्ट सिद्ध होगा ऐसा मानना भ्रांति प्राप्त वो भ्रांति से प्राप्त था उस सही ज्ञान नहीं था गलत ज्ञान से प्राप्त था प्राप्त प्रत्ययन अनुद्ध प्रत्यय के द्वारा अनुवाद करके यानी प्रत्यय से उसको सूचित करके न के द्वारा उसका निषेध करने पर तस्य तस्थ हेतुत्व बोध तो उसको अनर्थ सिद्ध करने वाले तो अनर्थत्वेतु को बोध कराने वाले जो निषेधवाक्य है तन निवृत्तिपलब्धिता औदास्य उसकी निवृत्ति को उपलक्षित करने वाले जो उदासीन है उसी में पर्यवसित हो जाता है उसकी निवृत्ति ही औदासीन है औदासीन और कोई नहीं है उसी के स्वयं जो प्रवृत्त तो हो रहा था उसी की ही निवृत्ति है वो नि निवृत्ति अवदासीन में पर्यवसित हो जाता है उसमें जाके स्थित हो जाएगा तो इस प्रकार से वो औदासीन भाव उसमें भी प्राप्त हो जाएगा कहा अब जो है अन्यत्र प्रजापति प्रदा इसको लेना चाहते क्योंकि ये अन्यत्र बहुत ऐसे स्थान है जहाँ निषेध किया है किंतु तो वहाँ अन्य अर्थ निकलता है अवदासीन भाव नहीं निकलता है अन्य अर्थ निकलता है अवदासीन भाव को मुख्य अर्थ मान नहीं सकते वहाँ ऐसे स्थान है तो उसके लिए पूछना चाहते हैं इसका उत्तर घाटी में कहा है न इक्षेद उद्यंत आदित्यम इदो ईक्षण विरुद्धा संकल्प क्रिया न ईक्षे लक्षण विधीये ऐसा देखा गया है न इक्षेद्यंत आदित्यम इत्यादि वाक्य में ईक्षण विरुद्धा संकल्प क्रिया ईक्षण के दर्शन के विरुद्ध जो संकल्प क्रिया है दर्शन नहींक्षण नहीं करना चाहिए ऐसा जो संकल्प क्रिया है वो क्या है नई छे इतम लक्षण विधीय इसका विधान किया जाता है यानी यहाँ औदासन्य का तो अर्थ नहीं है अवदासन्य से भिन्न अर्थ है तथा अत्र हनन विरुद्धाम न हन्याम संकल्प क्रिया इसी प्रकार जैसा वहाँ होता है उसी प्रकार हनन विरुद्ध न हन्याम संकल्प क्रिया जो मैं नहीं इस प्रकार का संकल्प तो भी स्वयं कर सकता है आई उसका विधान हो सकता है उसका विधान होने पर ये अर्थ क्रियापरक हो जाएगा तत्क निषेधवाक्य से उक्ता अर्थत्व दस रहा ऐसे स्थिति में यह अर्थ हो सकता है तो ऐसा अर्थ आप क्यों नहीं कर रहे हैं तो आप निषेध वाक्य को औदासीन्य में अर्थ कर रहे हो तो निषेधवाक्य से उक्ता अर्थत्व कथम ये निषेध वाक्य का उक्ता में न भाव कैसे होगा क्योंकि यहां संकल्प कर सकता है जैसे न इच्छेदा उसके लिए वो न इच्छे इस प्रकार संकल्प करता है इसी प्रकार न मंदव्य उसके लिए संकल्प होगा न हन्या संकल्प करेगा जो संकल्प करने से तो वहां क्रिया हो जाएगी इसी से औदासी के भाव नहीं है वो संकल्प अधिष्ठित होकर कार्य करेगा तो तथा हा उसी में कहा अन्यत्र प्रजापति व्रता वहां प्रजापति व्रत के विषय में ये जो बात आपने कही है वो सही है किंतु यहाँ उसके साथ संबंध नहीं प्रजापति व्रतक में अन्य प्रकरण है वहां व्रत तस्य व्रतम इत्यादि से प्रारंभ किया उसका व्रत का कथन करते हुए प्रारंभ किया तो ब्रह्मचारी का जितना भी व्रत है उस सबका वहां विसद रूप से वर्णन किया कि क्या नियम पालन करना चाहिए और जो पूरे दिनचर्या के बारे में भी, भी बताया स्वाध्याय कैसे करना चाहिए बताया बहुत विस्तार से सब कुछ वहां बताया तो वो जो व्रत धारण करने की बात है उधर वो ठीक है क्योंकि वो व्रत धारण करने के लिए प्रकरण शुरू किया ऐसा है किन्तु यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ उससे भिन्न है यहाँ ऐसा कोई व्रत धारण की बात भी नहीं है यहाँ संकल्प करने का मतलब नहीं यहाँ तो स्वाभाविक प्रवृत्ति जो हो रही है रागद्वेश कारण उसकी निवृत्ति के लिए विधान किया जाता है निषेध किया जाता है तो ये निवृत्ति वहाँ इष्ट है इसलिए वहाँ यहां जो है ऐसा संकल्प करने की बात नहीं कहनी चाहिए कहा त्रत ही तस् ब्रह्मचारिणो व्रतम ऐसा वहां प्रसंग हुआ है उस ब्रह्मचारी का ये व्रत है यदि अनुष्ठेय वाची व्रत शब्द उपक्रमा वहां अनुष्ठेय को बताने वाले जो व्रत शब्द व्रत का अर्थ होता है अनुष्ठेय ये शब्द से उपक्रम किया है इसलिए प्रक्रमा एक प्रक्रमाधीनवाद एक ही वाक्य में उपक्रम को देकर के आगे उपसंहार आख्यादारिया उपसंहार के समय निकेद उद्य इत्यादि बहुत सारे निषेध भी बताया एक नहीं और भी निषेध है वहां इत्यादि उपसंहार में कहा गया तो आख्याद नया दृष्ट आख्याद के साथ संबंध रखने वाला नए देखा गया मन न ईक्षेत उद्यंत आदित्यम तो ईक्षवान धातु है ये आख्यात है उसके साथ ना का अन्वय है ऐसा देखा गया है तो वो निषेधो अनुष्ठेयवाद उपेक्षते वो निषेध को अनुष्ठेय मान करके त्याग दिया जाता है वो अनुष्ठेय नहीं है क्योंकि धादुअर्थ योगेहुदा तो लक्ष्य थे ये धादुअर्थ संबंध से जहां नय करेगा वहां परस अर्थ माना जाता है परुदास अर्थ उसका होगा मुख्य अर्थ नहीं होगा धातुअर्थ योगे न परुदास हो लक्ष्य थे तो वहां अर्थ के साथ लेना है करे निक्षेता में इक्षण नहीं करना जो कहा वहां अर्थ को मुख्य मान करके लेना है वो परुदास हो जाता है धातुअर्थ योगे न परुदास हो तथाच उसका क्या अर्थ तात्पर्य होगा तथाच इक्षण विरुद्धा क्रिया सामान्य प्राप्ता तत्शेष बुभुत्सायाक्रियासन्न संकल्प वहां ऐसा है कि ईक्षण विरुद्धा क्रिया साम्य न ईक्षेद तो इक्षण नहीं करना चाहिए तो इक्षण से विरुद्ध करना चाहिए यह अर्थ प्राप्त हो ये परिदास अर्थ करने से परिदास मतलब पूरा निषेध को नहीं मानेंगे आधा अधूरा मानेंगे थोड़ा निषेध मानेंगे थोड़ा नहीं मानेंगे एक अंश में मानेंगे दूसरा अंश में नहीं मानेंगे यानी अत्यंत में उसका अर्थ नहीं होगा और कुछ करने का योग्य होगा कभी कभी सुधी के लिए भी निषेध किया जाता है तो सुधी के उद्देश्य होता है वो वहां पूरा निषेध का मतलब नहीं होता है न निंदा निंदितुम अपितु शोधुम विधेयम् शोधुम ऐसा कहा चंद्रवाधिक ने कुमार लिभ जी ने न निंदा निंदितुम प्रवर्तते अपितु तो विधेयम् सोध वो जब निंदा की जाती है सभी निंदा निंदित को निंदित करने के लिए नहीं है निंदा की दृष्टि से नहीं होता है किन्तु वहां जो विधेय है जो विधान करने युक्त है उसको शुद्धी करने के लिए भी होता है ऐसे लोग में भी बहुत बार ऐसा होता है हमेशा निंदा निंदित करने के लिए नहीं होता है शोध भी अन्य विषय के लिए होता है अन्य कार्य कराने के लिए होता है कोई कुछ कर रहा है कर रहा है तो उसको मत करो ऐसा बोलता है पहले उसके बाद दूसरा काम बता देता है इसका मतलब वो कराने के लिए इसको मत करो बोलता है ऐसे स्थान पर उसको परिदास अर्थ करते बिल्कुल अवदासन भाव में रहना है इसको छोड़ो और इसको करो तो इसको छोड़ने के बाद दूसरा करना हो गया ना तो उसको कराने के लिए पहले वाले को छोड़ने को कहा अब ऐसे में वहां अवदासीन अर्थ नहीं आए मुख्य अर्थ नहीं आए यही कह रहे हैं कि ईक्षण विरुद्धा क्रिया सामान्य ने प्राप्त किसी ने सुना न ईक्षे ऐसा सुनने पर उसका मन में आया कि ईक्षण के विरुद्ध कुछ करना चाहिए मतलब ईक्षण नहीं करना चाहिए उससे अलग कुछ करना चाहिए ऐसा जब मन में आया तो वहां बस तो विशेष भूसा आया वो ईक्षण के विरुद्ध क्या करना चाहिए ऐसे विशेष जानने की इच्छा जब उत्पन्न हो गई तब सर्व क्रिया प्रत्यास संकल्प इत्यावगत वहाँ जो सर्व क्रिया में आ रहा है सारे क्रिया में से आ, समझ में आता है जो संकल्प क्योंकि संकल्प से वहां प्रकरण शुरू किया अमुक हमको कार्य करना चाहिए करके बहुत जोर से सब बता रहा है सभी नियमों को बता रहा है क्योंकि ब्रह्मचारियों से नियम अनुष्ठान कराना वहाँ तात्पर्य है और ब्रह्मचारी जो है ना वो थोड़ा इधर उधर कंजल होता है सामान्य बोलने से नहीं करता है इसीलिए सब बहुत जोर से बोला ऐसा करना ही चाहिए ऐसा नहीं करने से ये होगा इत्यादि बोला है आप ठंडे से पिटाई करेंगे ये सब तो बोलने से तभी करेंगे ना वो तो ऐसे होता है लड़का उड़का जो है कंजल मन होता है तो इधर उधर कर देता है ऐसा नहीं करने के लिए बोला ये सब पालन करो तब होता है वो कठिन से कठिन काम को कराना है अब कठिन नहीं है काम उस अवस्था में ऐसे चंचल स्वभाव रहने के कारण कठिन हो जाता है वो नहीं मानता है आगे से कुछ करता है पीछे से और कुछ करता है इसलिए हो तो जाएगा इसलिए पिताई करके करना पड़ेगा तो उस जो, उतने जोर से वहां कहा है सब तो? संकल्प करना चाहिए ऐसा करना चाहिए था, करना चाहिए हाँ नहीं तो एक, एक, एक काम के लिए एक एक दिन का तो उपवास है हाँ ये गलत हो गया उस दिन पूरा उपवास है। उपवास है खाना नहीं खाना बिना नहीं तो ऐसा ये दंड है वो तो प्राचित भी करना मंत्र का जब पूरा नहीं हुआ संध्या लेट हो गया संध्या नहीं किया तो वह उड़ा नहीं तो बस उस दिन पूरा उपवास दिन जो जुट बोला उस दिन उपवास तो ऐसे ऐसे उपवास करते करते वो थक जाएगा तो फिर सीधा लाइन पे आएगा वो कम से कम वो उपवास नहीं तो खाने आने नहीं मिलेगा ऐसे सोच के हमें ये बोला इसीलिए वो सब कहा गया है क्या क्या करने थे क्या क्या करना है तो ऐसे में वो संकल्प वहां से प्रत्यापन्न है वो निकट में संकल्प की धारा चल रही है तो तुरंत वो संकल्प की बात आ जाती है ऐसा करके बोलना क्या संकल्प करेगा वही संकल्प करेगा नई इच्छा ऐसा संकल्प करेगा अब मैं ऐसे आदित्य को देखूंगा नहीं उदय होता हुआ अर्ण काल में आदित्य को देखूंगा नहीं ऐसे ईक्षण करेगा वो निश्चय करके उसी में बैठ जाता इसीलिए ब्रह्मचारी जो है न ये उम्र बीतने के बाद ब्रह्मचारी आने से बहुत खतरा है हाँ वो मानता नहीं आज सारे ब्रह्मचारी ऐसे हो गए वो उम्र इतने के बाद आता है अब उसके बाद किसी की बात नहीं सुनना चाहते अपने को बड़ा जो है पहले से पंडित समझ करके फिर ब्रह्मचारी के रूम में कपड़ा पहन के बैठता है तो देखने वाला ये ब्रह्मचारी भला अच्छा है किंतु है ही नहीं वो तो गुरु से भी ज्यादा तकड़ा पहन करके बैठा हुआ है तो कहाँ सुनेगा किसी को तो सुनता नहीं है और होता नहीं इसलिए का जो वो पहले जो मेरा तो समय का समय होना चाहिए जिस समय वो सुन, सुनने के उम्र है वो समय विनय भाव रहता है वो सब करते तभी तो होता जाएगा स्कूल में अभी आपको एक स्टार्टेड में जाके पढ़ने के लिए बोला तो कोई बैठ के पढ़ेगा वो जाएगा नहीं वो जाएगा हम मर जाएंगे लेकिन एक क्लास में कहीं से बैठेंगे अब यही स्थिति यहां यहां, यहां आने पर नया नया तो एक ही क्लास का होता है वो कुछ भी पढ़ा लिखा हो कुछ भी किया हुआ उससे ये था यहां तो मतलब नहीं है यहां तो पूरा हुआ नभिक नहीं है कुछ नहीं जानता अब ऐसे स्थिति में सब सीधा करना पड़ता है बहुत मुश्किल है इसीलिए आजकल जो तो है ये ऐसा कराना भी बड़ा कठिन होता है और पहले से पका हुआ मन को कहकर पकाया पहले से पका हुआ है वो क्या क्या सीख करके अपने मन में सब भर के रखा हुआ है और जो जो सीखा है सब सही है ये भी मान के बैठा है अब नया सुनने से मतलब यह क्या है ये तो हमने पढ़ा नहीं अभी तक हमने इतना बड़ा जो है वो कोर्स किया इतना बड़ा मसोस हम करके आया है वो हम डॉक्टरी करके आया इंजीनियरिंग करके आया बीए करके आया वो करके आया अभी यहां पर हो तो ये कुछ नहीं ये तो आई से सिखा रहा है इसका मसोस क्या है ऐसा सोचता है तो वो सीखेगा नहीं और वो अहमदार सामने आने पर कोई भी गुरु कोई भी कोई भी शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है तो ऐसे ही फिर इधर उधर करके काम चला करके हो जाता है इसलिए नहीं हो पाता वो इसलिए कहा गया कि आठ साल में ब्राह्मणों का उपन उसके बाद में ठतरी होगा ग्यारह साल में फिर वैसे होगा बारह साल में तक कहा, तो उस समय में कम से कम हो गया तो आगे काम बन जो उस समय में सुनने के लिए रहता उसके अपने अपनी बुद्धि नहीं रहती है और जो गुरु बोलता है वैसा आचरण करता आगे जाकर के भला उसका हो जाता है उसके बाद में उसको व्रात से कहती है मतलब वो खड़ा हो जाता उसको मोड़ नहीं वर्ग से चुप हो गया अब वो नहीं कर सकता उसको रात के बोलते बाद में कई लोग तो बाद में उपनयन करने सब कुछ कर रहे हैं वो कोई वेदाध्ययन के लिए नहीं, नहीं लेते आजकल भी नहीं लेते उम्र होने के बाद वेदाध्ययन के लिए जाओ नहीं लेते वो कहाँ वेदाध्ययन कर पाएगा वो सुनता ही नहीं वो आइए सिर खिलाकर के ऐसे ऐसे करना पड़ता है उसको तो फिर में आया हाथ क्यों लगाए और फिर कितना पिटाई करते हैं हाँ आप देखना चाहिए कैसा वेदाध्ययन होता है वो ऐसे धंधा रख करके बैठते हैं और इधर है, करना है इधर करना है इधर करना है इधर फुट मारेगा ऐसे मार करके करते हैं और सिर को ऐसे स्वर्य बैठाने के लिए ऐसा हा ऐसे ऐसे करते सिर को गिलाएंगे ऐसे पकड़ के और वो देखने से आपको लगेगा कितने क्रूर काम कर रहा है ऐसे बच्चे को कर रहा है ऐसे उसके बिना होगा नहीं तो तैयारी करना पड़ेगा बड़ा होने पर कैसे करेंगे ये सब नहीं होता है तो इसीलिए वहाँ जो मनुस्मृति का दूसरा अध्याय है वो इस प्रकार से बहुत जोर से कहा ये सब नहीं करने से ऐसे ऐसे पाक लगेगा ऐसा ऐसे डराते हुए सब कुछ कहा तो वो संकल्प है था उस संकल्प के आधार पर वो व्यक्ति तैयार होता है परिष्कृत होता है संस्कृत होता है अब उस व्यक्ति को फिर आगे अब आध्यात्मिक में लगा दो गृहस्थ में लगा दो कर्मकांड में लगा दो कहीं भी लगा दो वो पूरा अच्छा रहेगा क्योंकि पहले से सब तैयार हुआ है उसको सारा व्यवहार नियम काबू सब मालूम है तो वैसे रहे तो ये है रहेगा बाकी बाद में आया हुआ नहीं है। अभी भी हमारे जो शंकराजा जी के बड़े बड़े जो मठ है वहां जो भी नियम चलता है वो बचपन से ही वहां उत्तराधिकारी को चुनते हैं बड़े वालों को नहीं लेते बड़े वालों को लेने से वो नियम कानून जीतेगा नहीं वो अपने परंपरा आचारों का पालन नहीं करेगा इसलिए वहां उम्र का यह रखा गया है उम्र के अंदर गए तो उसी को लेते हैं और लेखने के बाद फिर उसको पूरा जो है शिक्षण देते हैं उसके बाद पीठ में अधिकारी बिठाते हैं अब कोई भी हो कितने बड़े विद्वान हो उम्र होने के बाद में नहीं हो बिठाते क्योंकि उतना सारा आचरण करना मुश्किल हो जाता है वो सीखना फिर उसको पालन करना ऐसे नहीं हो पाता तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए ये वेद में जो हमारे सूत्र है धर्म सूत्र इत्यादि में सब जगह आया है कल्प आदि में वहां भी है और स्मृति आदि से वेद में तो संक्षिप्त में बोला है उसको विस्तार स्मृति उन्हें किया इसलिए ये जो भाग है ये भी स्मृति से लिया गया है तो ये निश्चय हो गया कि उसको सुना कि ईक्षण से विरुद्ध कार्य करना चाहिए तब ईक्ष संकल्प को न आद्रिय तत्पर्युदास विरोधा ईच्छा ये ईक्ष संकल्प को नहीं लिया जाएगा ईक्षण तो का ईक्षण नहीं करने का विरुद्ध क्या हो जाएगा ईक्षण ऐसा हो जाएगा ये संकल्प करना चाहिए बोलता है वो संकल्प नहीं करता है क्योंकि परिदात का विरोध नहीं करेगा, परिदास लेके संकल्प करेगा परिदात लेने से क्या होगा नई इच्छे ऐसा संकल्प करेगा संकल्प करेगा उदासीन में नहीं जा रहा लेकिन संकल्प कर रहा वो नई इच्छे ये संकल्प कर रहा तो हमेशा वो संकल्प के आधार पर हो चलेगा न इच्छेद में अभाव का उदासीन नहीं वो कुछ काम कर रहा है। तो ये दोनों में अंदर है उदासीन ही होगा तो कुछ नहीं करेगा और उदासीन नहीं है तो उसके विरुद्ध जो करना चाहिए वो करे अदो अनिक्षण संकल्प लक्षण या सदविधि पर इसीलिए अनिक्षण संकल्प से लक्षणा करे वीक्षण नहीं करना ये संकल्प लक्षण के द्वारा प्राप्त करके तद विधि पहां जो है उसका विधि माना गया कहा तस्य व्रदम ये प्रकरण में उसका विधि माना गया प्रजापति वर्ग के अंतर्गत है नई निषेधेश अपवादक अस्ती क्रिया लक्षणया न अन इसी प्रकार निषेधेश् अपी क्रियालक्षण या न अनुष्ठान निष्ठा इसका अर्थ यही हुआ कि निषेध में अपवादक नहीं रहने से विरोधी क्रिया के द्वारा लक्षणा करके अनुष्ठान अनुष्ठान अनुष्ठान निष्ठता न अनुष्ठान निष्ठता अनुष्ठान होगा उसका अनुष्ठान नहीं करेगा अब ये ईक्षण का अनुष्ठान नहीं करेगा ईक्षण से विरुद्ध जो कार्य है नयेदा वो ही करेगा उसका संकल्प ले तो नए इच्छेदा में क्या है संकल्प भी है और ईक्षण नहीं करने की क्रिया ईक्षण नहीं करने का कहाँ से आया से आया नए का आधा अर्थ लिया किंतु बिल्कुल चुपचाप नहीं है कुछ और कर रहा है उसके प्रतिनिधि के रूप में अन्य काम कर रहा ऐसा जहां जहां आएगा वहां सब परिदास हो जाए कल आया था सत्ताध निजन अभा इत्यादि जो नये अर्थ है उसमें अभाव को छोड़ के बाकी का लगभग परिदास अच्छा है, क्योंकि वहां तत्श्य को लेते हैं तत् समान को लेते हैं कहीं अल्पत्व को लेते हैं कहीं इधर को लेते हैं विरोध को लेते हैं तो उसमें सब परुदास आदिपदम समस्त पर्युदास विषय संग्रहार्थम प्रजापति व्रता आदिभ्य आदि से क्या लेना पूर्त इस प्रकार के अन्य भी जो आएगा समस्त परुदात्व विषय संग्रहा अन्य भी जितने के विषय संबंधी है सबको वहां लेना चाहिए हननाद उतपरश्वादी परावर्तन से सन्निवृत्ति तद्भा हननादिपरागभावाल भव उक्त निवृत्ते नजर्थ जीफल्व तदर्थो हननादिगत इष्टस्वभाव्य तब यहां क्या हुआ दृष्टांत का तो विचार हो गया अब यहां क्या हुआ तो बोलते हैं हननादौ हननादि क्रिया में उद्युक्त परवादि पर वो परवादी से कुलाड़े आदि से उसको मारने जा रहा था उद्युत हाँ उद्युत मन हाथ में लेके खड़ा था उसका पर्यावर्तन उसको परावर्तन करना है अभी वो उद्य जो है उसको निकाल लेना नीचे रख देना है निवृत्ति स्वाद उसके निवृत्ति होने से भावे हननादि प्राग भाव पालन संभव हननादि का प्रागभाव पालन हो जाएगा मन हनन आदि उत्पन्न नहीं हुआ हनन की जो प्रागभाव अवस्था जैसी थी हनन की उत्पत्ति की पहले की अवस्था उधर क्या है हनन है ही ऐसी अवस्था जैसी थी उसी का पालन होगा जैसा पहले था वो वैसा हो जाए उक्त निवृत्त नजर अर्थाधीन ये जो कही ये निवृत्ति है ये नए अर्थ का अधीन हो गया यानी उसको औदासी में भाव को करने के लिए कह रहा ऐसा किया तो सदअर्थ हो हननादि के अगर इष्ट उपाय तो अभाव आय देव क्यों ऐसा करना है क्योंकि हननादि में जो इष्ट तो मान करके जा रहा था उसका अभाव वो दिखा दिया कि न हम दव्य है अब वेद जब कहता है वो जोड़ करके कहता है तो श्रोदा यही समझता है कि ये हमारे लिए इष्ट नहीं कर रहा क्योंकि वेद तो हमेशा इष्ट ही कहता है अब आप अनिष्ट करने जाएंगे तो उसका प्रतिषेध आपके लिए इष्ट होगा तब वो वेद करता है हाँ माद पितृ सहस्त्र जो भी शास्त्रेन उपदिष्ट वेदेन उपदिष्ट ऐसा कहा कि मादा पिताओं हजारों मादा पिताओं से भी श्रेष्ठ है वेद ऐसे हिंदू आपके कोई ही वेद कहता है ऐसे बात कहते हैं इसलिए वो हिद ही है ऐसा तो समझ के वो हनन क्रिया में प्रवृत्त हुआ था वो हनन क्रिया से निवृत्त होता है इसलिए माता पिता आदि जो बोलते हैं वो भी हम इसलिए मानते हैं क्योंकि मादा पिता जो कह रहा है हिद है हमारे लिए है ऐसा करके मान के उसी को आचरण करते हैं इस प्रकार यहां भी वेद कहता है तो उसको मानता है मा, कैसा मानता है कि क्रिया अनक्रियागत इष्ट उपाय तो अभाव है ऐसा मानना ये हमारे लिए तो नहीं होगा ऐसा मान के उसी में निवृत्त हो जाएगा और अवदासी में बैठ जाएगा अब नषेध वाक्यवद अकार्या वेदाता न अर्थवत्व चेत अर्थवाद अधिकरण कथम इत्याशं अब शंका होती है पहले जैसा अर्थवाद प्रकरण में ये शुरू किया था अर्थवाद को लेकर बहुला अर्थवाद प्रकरण में जैसा अर्थ किया वैसा करना चाहिए था तो निषेध वाक्यवध जैसा निषेध वाक्य यहाँ है वैसा तो अकार्यार्थ से भी कार्यार्थ नहीं होने पर इतना हम मानते हैं की वेदांत वाक्य निषेधार्थ के समान है वेद में आया है किन्तु तो निषेधार्थ में जैसा कार्य नहीं होता ऐसा वेदांत में कार्य नहीं होता ये माना मानने पर भी वेदाता अर्थवत्व चेत यदि वेदातों का अपने आप में अर्थवत्व मानेंगे वो स्वयं ही अर्थवान है ऐसा मानेंगे तो अर्थवादाधिकरण कथमित आशंक्य पूर्व मीमता में जो अर्थवादाधिकरण आया अर्थवादाधिकरण का क्या तात्पर्य होगा क्योंकि अर्थवादाधिकरण में ये कहा आमनाय से क्रियावाद अनर्थक्य मददर्थना तस्मा उच्यते इदिवाक्य तो उसमें सारी क्रियाओं को संबंध करके क्रियाओं के संबंध के बिना वेद वाक्य का अर्थ नहीं है ऐसा कहा अभी स्थिति में वेद वाक्य का अर्थ कैसे होगा तो अर्थवाद अधिकरण का तात्पर्य आपके अभिप्राय पे कैसे बैठेगा ये पूछा ये पूछने से उसका उत्तर में कहते हैं क्रिया संलिहित आदि विषय तदित्या वो वहां जो आमना से क्रियावाद इत्यादि कहा गया वो क्रिया में सन्निहित रहने वाले क्रिया के साथ संहित रहने वाले जो वाक्य है अथवा उसको लिया गया है ये वेदांत वाक्यों की चर्चा वहां पूर्व मीमांसा में है ही नहीं जो वाक्य लिया गया है वो क्रिया संबंधी वाक्य है क्रिया के प्रकरण में आए हुए वाक्य है उसको लेकर के वहां चर्चा है ये वेदांत वाक्य को लेकर चर्चा नहीं यही अंत में भाषिकर ने कहा तस्मात पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यानादि भूदार्थवाद विषय अन्य विदानम द्रतव्यम इसलिए उसको वैसा समझना चाहिए पुरुषार्थ में उपयोग नहीं होने वाले जो उपाख्यानादि है कथाएं हैं वहां ये कर्मकांड के प्रकरण में ऐसा उन वाक्यों को लेकर के भूदार्थवाद वाक्य जितने भी आएंगे उनको लेकर के वहां अन्य की चर्चा समझना चाहिए और जो भी वहां अर्थवाद अधिकरण में निर्णय लिया उन वाक्यों को लेकर निर्णय लिया वेदांत वाक्यों को लेकर नहीं लिया उपनिषद आम उक्त रीत्या अर्थवत्व उपनिषदों का इस प्रकार जब वहां से इसको अलग करेंगे तो उपनिषदों का अपने आप अर्थ हो जाएगा उक्त रीत्या जैसा अर्थ बताया उसी रीति से अर्थवत्व तत्शबद्दार्थ उसका अर्थवत्व माना गया उपाख्यान शब्द सामान्य अर्थ उपाख्यान मैंने सामान्य जो आख्यान वहां होता है इसका कोई विशेष अर्थ नहीं उपाख्यान तथा ही आदि था यहाँ उपाख्यान आदि कहा आदि से क्या लेना है उपाख्यान विशेष और उपाख्यान सामान्य ऐसा लेना आदि से और कुछ लेना नहीं है वहां विशेष और सामान्य को लेना आमना क्रिया हेतु तद लेना अक्रिया प्रामाण्य पूर्वपक्ष विधेयकवाक्य प्राण्य सिद्धांत से उपलक्षा अनर्थक्य अभिधान भाष्यकार में आनर्थक्य अभिधान ऐसा अंत में कहा यह अन्य अभिधान कहां का लेना है तो बोलते पूर्वपक्ष पूर्व मीमांसा का लेना पूर्व मीमांसा का लेने से समझ में आएगा इसलिए पूर्व मीमांसा का वो सामान्य ज्ञान नहीं है तो ये ब्रह्मसूत्र की पंक्ति नहीं लगती है विशेष करके ये जो कर्मकांड से जो भी चर्चाएं हो रही है द्रह सूत्री तभी जितनी भी है आज भी बहुत जगह है ये समझ में नहीं आता है पूर्व निमान से नहीं पढ़ते और कई लोग बोलते हैं गुरुमान से हमको नहीं पढ़ना चाहिए गुरु नाम से क्यों पढ़े वो कहा कहीं आज लोग पढ़ाते हैं नहीं थे पूर्विमान से वो बिना पूर्विमान से पढ़ के ही ब्रह्मसूत्र अर्थ करने लगते हैं तो गलत हो जाता है अब ये ये पद सीधा वहीं का वो वो शब्द को मन में रख के भाष्यता कर रहे अन्यथक विधान हो अनर्थक कहा वहां कहा उस अनर्थक के बारे में उत्तर दे अब वहां उत्तर वहां देना चाहिए बोला कि यहाँ प्रसंग आया है उसी तो के की लेके चर्चा चल रही यहाँ आर्थवाद अधिकरण को निषेधावाक्य आदि को लेकर अब निषेधा वाक्य का ये आपसे कैसे समझ में आएगा ये तो पूर्व मीमांसा जाने ही नहीं आएगा ये तो न व्याकरण का है न्याय का है इसे समझ में आने वाला नहीं है वो पूर्व मीमांसा से ही संबंधित करके समझना पड़ेगा तो पहले इसका ज्ञान चाहिए तभी यहाँ वो वही लगा रहे हैं की जो आमनायसे क्रिया इत्यादि जो आया है वाक्य उस वाक्य में जो अनथक्य पद है अनर्थक्य मतलब मददस्थान उस सूत्र में आया है वो अनर्थक्य पद का ये तात्पर्य निकालना चाहिए क्या तात्पर्य है की आमनायसे क्रियापरक होने से आमनायन वेद क्रियार्थक होने से तद बल उसके बल से अक्रियार्थान अप्राम्य पूर्व पक्ष वहाँ हुआ आमनाय क्रियार्थ है और कुछ वाक्य क्रियापरक नहीं दिखता है उन वाक्यों का आनर्थक होना चाहिए ऐसा वो पूर्व कहता है वा? एक पूर्वपक्ष वहां का ऐसा पूर्वपक्ष कहने से विधि एक वाक्यन प्रामाण्य सिद्धांत विधि एक वक्यन एक ऐसा वहां प्राम किया विधिना तो एक वक्यवाद ऐसा कहा विधि के साथ एक वाक्य करके उन अर्थवादों का भी अर्थ लगाना चाहिए ऐसा वहाँ सिद्धांत करता है वहां का सिद्धांत दो, ये दोनों जो है पूर्व मीमांसा का है पूर्व पक्ष भी वहाँ पूर्व मीमांसा का है और सिद्धांत भी पूर्व मीमांसा है ऐसा निर्णय लिया गया वहाँ प्रामाण्य सिद्धांत ऐसा प्रामाण्य सिद्धांत निश्चय किया कि विधि के साथ एक वाक्य करता हुआ प्रामाण्य करना चाहिए ये निश्चय किया तो वो निश्चय वहाँ समझना चाहिए यहां उसको लाना नहीं इस प्रकार से उसको सूचित करने के लिए उसको आपके मन में लाने के लिए भाष्यकार ने ये बंक्ति लगाई तस्मात्षार्थ अनुपयोगी उपाख्यादि भोधार्थवाद विषय आनर्थ के अभिदान द्रक्तव इसमें एक नंबर टिप्पणी है अनेकर्थत्व अन्याय्त् तथा तद विरुद्ध तदभावेशु न तो अनेक से तो अन्याय एक अर्थ ले, लेने के स्थान पे अनेगार्थ लेना अन्याय होता जो पूर्व पक्षी ने कहा पहले कहा था कि आप प्रतिषेध मानो फिर भी वो प्रतिषेध को नियोग रूप से मानो ऐसा था। प्रतिषेध मान करके नियोग मानना चाहिए प्रतिषेध का नियोग है ऐसा मानना चाहिए बोलते ये सही नहीं होगा क्योंकि तद अन्य तद विरुद्ध तीन अर्थ अलग अलग मान करके कहा तद अन्य तद में भी न्याय का तद विरुद्ध में भी न्याय है, और उसका भाव में भी न्याय है, अलग अलग अर्थ इसके लिए जो श्लोक हम कल देखे तो उसी को कह रहे हैं तत्श्यम अभावन्यदल अपराध से विरोधस्थ ना षट प्रतिष्ठा विशेष कहा गया इत्यादि वचन लक्ष्यार्थ अभिप्राय विधि भाव ये सब लक्ष्य अभिप्राय से है इसमें एक में अनेक अक्ष लेने का अभिप्राय से नहीं है परुदास सत्र उत्तर पदे नज यदि परियुदास लक्षण परिदास का लक्षण भी यहां दिया परिदास को ऐसा जानना चाहिए ये कुमार भट्ट का वचन है यत्र उत्तर पदेन नज उत्तर पद के साथ नए का जहां अन्वय होगा वहां परुदास मानना चाहिए कहा उत्तर पद मीति क्रियावाचक प्रत्यय अतिरिक्त पदम यहाँ उत्तर पद का ये अर्थ है कि क्रियावाचक प्रत्यय के अधिकत जो पद होगा उसको उत्तर पद माना गया है जो एक वाक्य को लेके हम विचार है यहाँ एक पद को लेके विचार नहीं पद को लेके विचार होने पर प्रत्यय और साधु दोनों लेंगे यहाँ वाक्य को लेके विचार होने से क्रियावाचक प्रत्यय के अतिरिक्त जेव रहेगा क्रियावाचक प्रत्यय लगा हुआ होगा द्पाधि उससे अतिरिक्त जो पद वहां रहेगा उसको यहाँ उत्तर पद कहा गया तथा जैसा कि नाम न, कोई नाम आया नाम के साथ न जोड़ा तो पर्युदास अर्थ होता है धा अर्थे नुक्ता तो धातु अर्थ के साथ युक्त न होगा तो भी वो परस होता है न प्रतिषेधम अभिदत्ते वो प्रतिषेध को नहीं कहते हाँ न देवदत्ता हा, गच्छी ऐसा बोलेंगे तो देवदत्त का अभाव ऐसा अर्थ नहीं है देवदत्त नहीं जा रहा है कोई और जा रहा है ऐसा होता है इसी प्रकार नय के साथ जहां भी होगा इस प्रकार परिदास अर्थ करना चाहिए यथाधु अर्थ के साथ होगा वहां भी परिदास होगा यद नये ब्राह्मण पदे नुक्त तद मात्रम धर्म पदे नुक्त तद विरोधिन बदली उदाहरण में अब्राह्मण है शब्द बनाए ब्राह्मण शब्द में नय समाप्त दिया हा नय समाप्त करने से वहां न का जो है नकार का लोभ होकर के हाँ तस्मात नूटाची वो रहते नुटा आगम होता है यदि नय न लोभ हो नय का लोभ हो जाएगा तो नय का लोभ का नकार का लोभ होने के बाद आज एक रहेगा आज के साथ जोड़ करके वहां अब्राह्मण बनाया तो अब्राह्मण बनाया तो उसमें नया है उस नये का क्या अर्थ है बोलते तद अन्य मात्र अर्थ है कल बताया था वो ब्राह्मण अब्राह्मण भोजया कहा तो ब्राह्मण इधर क्षत्रिय वैसे जो उनके समान कोटी के हैं उनको लिया जाता है धर्म पद युक्त तरोधनम बदलती और धर्म पद से युक्त न होगा धर्म कहा तो वहाँ उसका वो न को नया लेकर के नया नकारों के आग बचा हुआ है उसके साथ समास हो गया नया अधर्म बना दे वो अधर्म का अर्थ धर्म का विरोधी ऐसा विरोधी अर्थ हो गया तो वहां परिदास किया गया पूरा निषेध नहीं है कुछ नहीं है ऐसा नहीं प्रसज्य प्रतिषेधो यम क्रिया सह यू और प्रसज्य प्रतिषेध कहाँ होता है यानी पूर्णतया प्रतिषेध कहां होता है जहां क्रिया के साथ नये का संबंध क्रिया के साथ नय का संबंध होगा प्रसज्य प्रतिषेध होगा प्रतिषेध लक्षणम बोध्यम इसी को प्रतिषेध कहा गया इस प्रकार नायका ये मान सिद्धांत में दर्शन शास्त्र में दो अर्थ दिया तो क्रिया मानी यहां आच्दार्थ भावना आच्छादार्थ जो भावना शाब्दिक भावना जिससे प्राप्त तो होते उसको क्रिया करते और भी इसी प्रसंग में एक और संबंध के साथ बताते हैं अब विशेष रूप से जहां प्राधान्य और अपराधान्य होगा इसको भी देखना पड़ता है कि हर जगह एक ही न्याय नहीं चलता है कि आपको वहां प्रगति प्रत्यय कहां लगा क्या लगा होना वो तात्पर्य देखना पड़ता है वक्ता क्या कहना चाहता है उस हिसाब से प्राधान्य अप्राधान्य करके वहां इसको बदला भी जा सकता है कि जहां प्राधान्य रूप से आ गया तो उसमें प्रसंज प्रतिषेध होगा जहां अप्राधान्य रूप से है तो वहां पर अर्थ किया जाएगा इस प्रकार से इन दोनों का संबंध समझना चाहिएगा ये सब वहां कर्मकांड की बात मतलब इसमें चात्रीय संबंध है और शास्त्रीय संबंध से इसका किया तो इसमें क्या हुआ कि हमारे हिसाब से तात्पर्य यह हुआ कि अर्थवाद अधिकरण के संबंध उपनिषदों का नहीं है क्योंकि अर्थवाद अधिकरण कर्मकांड प्रकरण में है कर्मकांड के अर्थवादों का जो निर्णय हुआ वो सही है इसलिए यह अर्थवाद नहीं कर्मकांड संबंधी नहीं है दूसरा अब इसका विधेयत्व तो मानने के लिए वेद में विभिद है ये मानने के लिए आप ये निषेध वाक्यों को ले सकते हैं। निषेध वाक्य वेद में विहिध है किन्तु उससे कोई क्रिया नहीं निकलता इसी प्रकार ब्रह्म परम वाक्य भी वेद में विहिद है और उससे कोई क्रिया तात्पर्य नहीं होता है अप्रिया आत्म तो का ही वहां विधान है कितना मान लिया अब पूर्व में जो जो पूर्व पक्षी ने कहा है उसका सब और विस्तार से उत्तर देना है उसको सब समाधान देना है क्योंकि ये पूर्व पक्षी को इस तरह से ठीक से नहीं समझाएंगे तो बीच बीच में यही उनका आता रहेगा इसलिए पूरी तरह समझाना है और ये सबसे तकड़ा पूर्व पक्षी है क्यों? क्योंकि ये वेद को मानते हैं और वेद का पाक्यर्थ करने में इनको प्रमाण मानते हैं और हमारे विचार में बहुत निकट आते हैं क्योंकि हम भी वेद वाक्य लेकर के विचार करेंगे वेद वाक्य का प्रामाणिकता हमारी प्रामाणिकता है अब ऐसे में वो बीच में आके बोलता है कि आप जिसको प्रमाण मान रहे वो है ही नहीं तो पूरा उपनिषद वो वेदांत अप्रमाण हो जाएगा अप्रमाण होने वाले प्रमाण जो वेदांत वाक्य है उस पर इतनी लंबी चौड़ी चर्चा क्यों करनी ऐसी आसती आ जाएगी कि हमारा शास्त्र ही व्यक्त हो जाएगा यदि उनको समझाएंगे नहीं तो पढ़ने वाले समझेंगे ये तो पूर्व पक्ष ऐसा बता रहे हैं इसका कुछ और बता रहे ये कुछ और पक्ष है इसको समझ करके छोड़ देंगे इसीलिए इसको उत्तर देना है हर एक बात जो बता रहे हैं उसी का अपने तरह से समाधान देना अभी और कुछ बातें सेठ है इसके लिए आगे एक पंक्ति है सर्वेशा यषयत्व अविशेषा उपनिषदाम पुरुषार्थ अनावसायित्व अर्थवाद अधिकरण विषयदा अभी अर्थवाद अधिकरण को लेकर फिर शंका सर्वेशा यहां उक्त विषयत्व अविशेषा ये जितने कुछ बताए हैं इसमें उक्त विषयत्व का अविशेष होने से उक्त विषयत्व क्या है यहाँ एक तो प्रयोजन हो जाना प्रामाण्य हो जाना और अर्थवाद में जैसा बोला क्रियापरक संबंध हो इसमें अविशेष होने से उपनिषदाम हम मैंने पूर्व कहते हैं हम तो नहीं मानते कि आपका उपनिषद वाक्य तो वेदा वेद से अलग है यानी वेद में जो कर्म आया उससे अलग है ऐसा हम नहीं मानते हमारे दृष्टि से तो जो कहा गया अमना क्रियाार्थ द्वारा आनंद क्यों ओ योगा जो है उसी प्रकार अर्थ करना चाहिए पुरुषार्थ अनावसायित्व इसलिए अनर्थ क्या है पुरुषार्थ तो कुछ नहीं मिलता है ये वेदांत तो पढ़ने से क्या पुरुषार्थ होगा पुरुषार्थ नहीं होगा क्योंकि वहां कोई क्रिया नहीं अर्थवाद अधिकरण था इसलिए अर्थवाद अधिकरण का ही विषय है आप अर्थवाद अधिकरण से इसको अलग करना चाहते हैं इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता है अर्थवाद अधिकरण में जो निश्चय किया है वही इसका भी निश्चय है इससे अलग कोई प्रमाण नहीं इसका अलग कोई विचार ही नहीं है इसके बारे में इसकी आशंका इसे करने पर कहते हैं पूर्व उत्तम अनुवदती ऐसे पूर्व जो पहले कहा था ऐसे वाक्यों का अनर्थकमा ऐसा वाक्य अनर्थ है ऐसा माना जाता है इसलिए वेदांत भी अनर्थ होना चाहिए कहा और बहुत सारे उदाहरण भी दिया था उन्होंने इसी के लिए ये भाग्य में बता यदि उत्तम जो आपने पहले कहा था कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंदर न वस्तुमात्र उच्यमान अनर्थकम क्या ये पूर्व पक्ष ने कहा था कि कर्तव्य विधि के प्रवेश के बिना वस्तुमात्र कथन जो होता है वो अनर्थक माना जाता है जैसे सप्तीपा वसुमती इत्यादि ये वसुमती जो पृथ्वी है सात द्वीप वाली है पृथ्वी में सात द्वीप है ऐसा कहा अब ये वस्तु कथन है इससे कुछ कार्य नहीं होता ये आग है इत्यादि जो कहा था उसको बोलते तत्परिहम अभी तक हमने जो चर्चा हुई है उससे उसका परिहार हो गया अब वो शेष नहीं रहा क्यों क्योंकि ये प्रयोजनबद्ध है रज्जुम ना यम सर्पा यदि वस्तुमात्र कथन भी प्रयोजन से डिस्टर्प ऐसा देखा गया कि एक व्यक्ति रज्जू में सर्प को दे करके डर रहा था उसके प्रति ये वाक्य कहा जाता है इम रजू ये वस्तुमात्र कथन है ये जो तुम देख रहे हो ये रसी है और वहाँ रसी का अलावा और क्या है रसी ये रजी को बोल रहा है इसलिए रसी है ये कहा और नायम सर्पा ये सर्प नहीं है ये भी सच्चाई है तो रसी है बोलना भी वस्तुमात्र कथन है और नायम सर्पा बोलना भी यथार्थ है ऐसे स्थिति में वस्तुमात्र कथन से प्रयोजन से होता है प्रयोजन देखा गया है क्या प्रयोजन है उसका डर चले जाता है उस सर्प से जो डर रहा था वो डर चले जाता है और अपने निज स्थिति में आ जाता है प्रयोजन नहीं है ऐसा नहीं ठीक है अब वो कहेगा ठीक है प्रयोजन है वो वहां तो ठीक है दिखाई दे रहे प्रयोजन है वो डर से मुक्त हो जाता है इत्यादि किंतु आपके वाक्य दत्तमसी सुनने से हम सुनने से कोई प्रयोजन दिखाई नहीं दे रहा कौन सा प्रयोजन दिखाई दे रहा है क्यों आगे कह रहे पूर्व से पूछ रहा है न नो श्रुद ब्रह्मणों की यथापूर्वम संसारित दक्षिणा ये देखा गया है कि जो श्रुद है जिसने ब्रह्म के बारे में सुना श्रुदम ब्रह्म ये न सा सुद ब्रह्मन ऐसा तस्य सबसे श्रुत ब्रह्मणों से बहुरी कमाश है निष्ठा सूत्र से निष्ठा प्रत्यय निष्ठा जो प्रत्यय शब्द है पहले आता है तो श्रुत ब्रह्मण श्रुत ब्रह्मा जो ब्रह्म को सुना गया है ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत बार सुन लिया फिर भी यथा पूर्वम संसार की दर्शन जैसे पहले है वैसे ही उसमें संसार दिखाई पड़ता है वो राग भी करता है देश भी करता है क्रोध भी करता है सत्कुच करता है सब कुछ करता है इसलिए कई बार लोग जो है सोचते हैं वेदांत पढ़ने के बाद भी जो कि स्थिति है इसमें कुछ होता नहीं ये खाली बोलने के लिए है पढ़ने के लिए टाइम पास करने के लिए क्योंकि उस सुनो करके कहा तो हम सुनते ही रहते हैं सुनते रहना चाहिए फिर नियम बना करके रोज जो है सुनते ही रहना चाहिए ऐसा करके सुनने के लिए है होता होता कुछ नहीं ऐसे लोग सोचते हैं क्योंकि बाहर तो उनको हो दिखाई दे जो सुन रहे हैं उनको भी जो कि स्थिति है और जो सुना रहे हैं उनको भी जो, जो, जो, जो तो स्थिति में बदलाव नहीं आ रही यथापूर्वको तो तो दिखाई दे रहा है यथापूर्वक संसारित तो दर्शन तो संसारित तो नष्ट हुआ कुछ नहीं वो खा रहा है पी रहा जो कुछ कर रहा है पहले कर रहा था वेदान सुनने के बाद संन्यास लेने के बाद वो ही कर रहा इसका मतलब उसका कुछ बदलाव तो हुआ नहीं अब रज्जु सर्प में ऐसा नहीं है वो सर्प का ज्ञान था तो डर रहा था अब बाद में रज्जु का ज्ञान हो गया तो डर चला गया वो स्वस्थ हो जाता है फिर धैर्य आ जाता है ऐसा सब दिखाई पड़ता है यहां ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है इसीलिए यथापो तो संसारित्व देखने से कोई प्रयोजन नहीं है ऐसा हमको दिखता है इसलिए न रजत स्वरूप कथन अर्थवत्व इत्युतम इसलिए रजत स्वरूप कथन के समान अर्थवत्व इसमें नहीं आपके वेदांत पे चाहिए यदि अर्थवत्व होता तो भले हम मान भी लेते कि अर्थवत्व नहीं है अनर्थक है ऐसा कहा ये देखा गया है अब भाषिकार अपनी अंदा की बात करेंगे देखो अत्र उच्चे, इसके विषय कहते हैं ये ऐसा मत कहो। न अवगत ब्रह्त्म भाव यथा पूर्वं संसारित शक्यं दर्शय बोलता है कि आपको तो दिखाए देर यहापूर्व संसारित कि तो हमको दिखाएंगे दे हमको तो अवगत ब्रह्मात्म भाव से अवगत ब्रह्मात्म भाव येन अवगत ब्रह्मात्म भाव तस्य अवगत ब्रह्मात्म भाव से जिसने ब्रह्मात्म भाव को अवगत किया सबकी बात है अब अवगत नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं अवगत नहीं किया तो आपने व्याकरण अध्ययन किया कई लोग व्याकरण अध्ययन करते हैं सूत्र सब करते सूत्र रटता नहीं सूत्र याद नहीं है कोई प्रयोग नहीं खाली बैठ करके बिक्र करते तो अवगत ब्रह्मात्म भाव अवगत व्याकरण ऐसा कैसे कहेंगे ओ, है नहीं व्याकरण क्लास में बैठने से व्याकरण पढ़ लिया होता है क्या नहीं होता है वो तो समझ में नहीं आता समझ में आने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। सूत्र सारे लटना पड़ेगा नट करके फिर उसको प्रत्यय लगाना पड़ेगा स्वयं उसका अभ्यास लगा करके देखना पड़ेगा उसके बिना तो होगा नहीं तो व्याकरण में सुन लिया कितने मात्र से वैयाकरण हो जाएगा नहीं होता है उसी को कहते वैयाकरण खसूगी वैयाकरण खसूगी उसका नाम है व्याकरण पढ़ लिया किन्तु कुछ याद नहीं कुछ समझ में नहीं आया है पूरा लघु हो गया दूतांत हो गया सम्भव हो तो गया फिर जो का तुम पहले जैसा बैठा हुआ और क्या है वो भैया अगर भैयाकरणी क्यों क्यों मैं उसको व्याकरण के बारे में कुछ भी प्रश्न पूछेगा ना तो बोलता है आज तो बारिश नहीं है बादल अभी नहीं है ऐसा बोलता बादल आ गए तो अभी बारिश होने की संभावना अब व्याकरण का प्रश्न किया तो तुम तो बादल में है क्यों बोलते हो ऐसा होता है एक प्रश्न यहां करेंगे दूसरा उत्तर मतलब व्याकरण प्रश्न पूछने पे खूचे थी आकाश के बारे में बोलता है आगाश को सूचना करके बोलता है इसका मतलब हाँ। आमरे पिल्ले पलासा नाचक्ष ऐसा एक न्याय है पूर्व आम के बारे में पूछा कि सामने कौन सा पेड़ है भाई ये पूछा तो वो बोलता है पीछे जो है वो पलाक का पेड़ है सब अरे सामने के पेड़ के बारे में पूछा तो पीछे के पेड़ क्यों बोल क्योंकि सामने के पेड़ कौन सा है आता नहीं है उसको जानता नहीं कौन सा पेड़ है और स्वयं को मानने को तैयार नहीं मुझे आता नहीं है वो बड़ा बन करके बहफा हुआ है ऐसे तो में जो है वो पीछे के बारे में बोलता इससे क्या अर्थ होता है इसको आता नहीं है ऐसा वो चार जो है घुमाएगा ऐसे वैसे घुमाएगा वो तो मानने को तैयार नहीं होते हैं इसी को कहते हैं वैयाकरण खसूज अब वैयाकरण खसूजी है तो उसको वैयाकरण क्यों कहे प्रत्येक तो वैयाकरण इसी में भी लग जाता है क्योंकि पढ़ने वाले को तदवेद तदाधी दे ये सूत्र के अधीन में जो आता है उससे दोनों में प्रत्यय लगेगा वैयाकरणी शब्द तो बन जाएगा किन्तु उसका अर्थ वैयाकरण ही नहीं है एक जगह पूछेंगे दूसरा अर्थ बोलेंगे दूसरे को, को? आ, ये यह पूछे और के एक जगह कवि ने कहा एक कुछ लोग ऐसे होते क्या है यत्र तैदिका ये काकरण त्र न उभयम तत्र उभयम यत्र उभयम तत्र न उभयम ऐसा होता है ये क्या है तो विद्वान है बोलता है अपने बोलता है कहीं गया सभा में सभा हो रही वैयाचर की सभा हो रही व्याकरण की चर्चा हो रही है वहां जाके कहेंगे देखो तो भाई मैं व्याकरण में इतना मेरी विधि नहीं है मैं तो वैदिक हूं मैं वेद के बारे में जानता हूँ वेद पढ़ा हूं वेद कल्पसूत्र जानता हूं निरुक्त जानता हूँ ये सब जानता हूं तो मैं वैदिक हूँ ऐसा परिचय देता है अब क्या है वैदिक बोलने से वो लोग छोड़ देता है चलो ये वैदिक है वो भैया करनी है और दूसरी सभा में जाता है दक्षणा मित्र है वहां सभा में जाने से जिसे जाता है वहां जाने से कहेंगे वहां वैदिक लोगों पर वैदिक चर्चा हो रही है वहां जाके कहेंगे भैया करनी है ऐसे लोग भी कहते हैं कोई लोग वहां काशी से इधर आएंगे इधर आके बोलेंगे हम काशी से पढ़ के आया पढ़ा पढ़ा कुछ नहीं अब इधर से उधर जाएंगे काशी में जाएंगे तो बोलेंगे ऋषिकेश पढ़ के आया या उत्तर काशी से पढ़ के आया बोलेंगे पढ़ा दोनों जगह नहीं है वो इधर से उधर घूमता उधर से इधर घूमता ऐसे होते आजकल तो ऐसे लोग होते हैं वहां आकर के बोलेगी इधर से वहां दो चार दिन रहा होगा कोई आश्रम में कहीं जाके कोई पार्ट में कैसा पार्ट चल रहा है देखा होगा बाहर से फिर बोलता है हम वहां से पढ़ के आए तो अब काशी से पढ़ के आया बोलने से यहाँ कोई करेंगे उनको तो कुछ ज्यादा पूछेंगे नहीं तो ऐसा करके मान लेते वहां जाके बोलेंगे से पढ़ तो तो वाइटिक भी नहीं है वैयाकरणी भी नहीं है वहां तो दोनों बन जाते तो जो है ना दोनों नहीं है पूछने वाला है तो दोनों बन जा रहे यहां उभय और यहां वाइटिक वैयाकरणी दोनों की सभा हो रही है तब तो न उभयम अब मैं दोनों ही नहीं जानता हूं करके बोलता है। ऐसे भी पंडित लोग बोलते हैं ऐसे पंडितों की बात नहीं कर रहे हैं यह ब्रह्मसूत्र पंडिया तो ब्रह्मज्ञान हो गया मान करके प्रचार कर रहे ऐसा नहीं तो बोलता है कि ना अवगत ब्रह्मत्म भाव अवगत ब्रह्मात्म हो गया ब्रह्म को जान लिया ब्रह्मत्म भाव को साक्षात्कार किया तब तो उसको यथापूर्वक न संसारित्व सक्य उसको पहले जैसा संसारित्व आप दिखा नहीं सके परमात्मा होने के बाद पहले जैसे संसारित तो कैसे रहेगा वो तो होता ही बाहर तो वो ऐसे ही दिखेंगे बाहर तो उसमें वो कुछ सीधा आ जाएगा या कुछ उसके चेहरे पे कुछ समक चमक आ जाएगा शरीर जो है लाल हो जाएगा या फिर वो भोजन करना छोड़ देगा और फिर केवल फल खाएगा या पानी पिएगा ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है वो पहले जैसा कर रहे हैं सब तो कुछ वैसा ही करता रहेगा खाना पीना जो सामान्य व्यवहार वो शौचारी एवं जो भी है वो ऐसे ही करेगा तो बाहर से तो जो का त्यों ही दिखेगा किंतु तो वो अंदर से वैसा नहीं रहता अंदर से अलग रहता है इसीलिए यथापूर्व संसारित न सक्यम दर्शय का क्यों ऐसा है आप कहने से मानना है क्या तो बोलते ना वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधा यदि इसको ऐसा नहीं मानेंगे तो वेद जिस ब्रह्मात्म भाव की बात करते हैं वेद के द्वारा प्रमाणित जो ज्ञान है उस ज्ञान से उत्पन्न जो ब्रह्मात्म भाव है उसका विरोध हो जाएगा क्योंकि ब्रह्मात्म भाव का विरोध नहीं करना चाहिए ब्रह्मात्म भाव होता है सर्वात्म भाव होता है ये वेद कहता है आप ब्रह्मिदमग्र आसित ब्रह्म ही सबसे पहले था तद आत्मा वेद ब्रह्मा स्मी वो अपने आप को जाना मैं ही ब्रह्म हूं तस्मा तत्व अभवत और उसके बाद वो सर्व हो गया उसी भाव को प्राप्त किया जिस अपने आप कह रहा है उसके पहले मंत्र है प्रधानषद में चतुर्था प्रथमा अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण का ये दसवां मंत्र है उसके पहले नौवा मंत्र है पूछा नवमन पूछ तदा यद्रह्म विद्य भविष्यों मनुष्या मन कित ब्रह्म अवे यस्मा पूछता है कि ये जो मानते हैं मैं तदा ब्रह्म विद्याया ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्व भविष्यंतु सर्वात्म भाव को प्राप्त करेगा सबके साथ ऐक्य प्राप्त करेगा ऐसा मनुष्य मनयंते हाँ ये सब अध्ययन किया याद किया हुआ मंत्र है हाँ, इसको सब खोल के देख के याद करो हाँ ऐसा नहीं हाँ, तो तद आत्मा सर्वात्म भाव को प्राप्त किया ऐसा मनुष्या मन्यंते सभी लोग मानते हैं ऐसा किम तद ब्रह्म वो ब्रह्म क्या जाना जिसको जानने के बाद में सर्व वो सब कुछ हो गया तो ऐसा वहां पूछा तब पूछने के बाद में ब्रह्मा उन्हें जाना ये किसी को जानने से वो सब कुछ हो गया हाँ तब आगे ये मंत्र आता है नौवा मंत्र के बाद ये दसवां मंत्र है ब्रह्मवाद्रा उसमें बहुत कुछ बोला है वो मंत्र एक तो वो विद्या का स्वरूप और विद्या की प्राप्ति और उसके बाद में अविद्या से जो जो अन्य जो अन्याम देवता उपास अन्योहम अस्मी अन्यो सा विधि न सवेद पशु पशुरेव ऐसे ऐसे कहा तो वो जो अन्य अन्य मान करके उपासना करता है वो तो पशु के समान है वो पशु के समान ही रहेगा यानी देवदाओं के सेवक बनकर दाव में रहने का ऐसे बताया तो ये जो बता रहा है और वही आया है वो तो यही प्रकरण में तद, तस्मात ब्रह्मा अभवद इत्यादि के बाद में तदा तत्पशन ऋषि वामदेव अहम् अहम सूर्यस्य इति ये उसका तीसरा मंत्र है तो उसी में वो ब्रह्म ऋषि जो वामदेव है उन्होंने अनुभव किया क्योंकि आप ब्रह्मा का अनुभव बताएंगे तो सोचेंगे ब्रह्मा जी को हो गया होगा बाकी को नहीं होगा बाकी को प्राप्त नहीं कर सकता है तो वो ऐसा सोचेंगे तब बोला नहीं ब्रह्मा नहीं वो बाकी भी ऐसा प्राप्त कर सकते बाकी को, जो भी ऐसा प्राप्त करेगा वहाँ आया है तस्मा दे अभी इस समय भी कोई भी ऐसा जानेगा तो उसी प्रकार जो यो, यो देवा प्रत्यबुद्य सदसव अभवत तथा ऋषिणाम तथा मनुष्याणाम जो जो देवदाओं में इस प्रकार से जान लिया केवल ब्रह्मांड जानेंगे के ऐसा नहीं देवदाओं में भी जिसने जान लिया वो भी वैसा ही हो गया तत्सर्वत जो यो, यो देवान प्रत्य बुद्धा तत् सर्वम अपने आप हो गया और केवल देवदा नहीं तथा ऋषि नाम तथा मनुष्य वैसे ऋषियों में भी होता है वैसे मनुष्यों में भी होता है इस प्रकार से वो सर्वात्म भाग की जो बात कह रहे हैं ब्रह्मात्मा ज्ञान के बाद की जो स्थिति है अहम ब्रह्मास्म ज्ञान के बाद तो ये वेद प्रमाण प्रमाणजनित ब्रह्मात्म भाव का विरोध होगा यदि आप कहेंगे यथापूर्व संसारित्व रहे होगा ऐसा कहेंगे इसलिए ऐसा नहीं कर सकते इसकी व्याख्या करें ओर्ण मदर्ण मिदूर्ण मुदश्यते गोर्णस्य पोर्णमादा पूर्ण मेंवशिष्य शां शांति शांति शांति श्री ते तुम राम जोईस